आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है सुनिए इस पुस्तक की तीसरी कड़ी आरएसएस का भारत के संविधान के बारे में नजरिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा के नेता आज जनता के बीच फूट डालने और उन्माद फैलाने के लिए भारतीय संविधान को भी खूब जप रहे हैं उनके प्रवक्ता संबित पात्रा टीवी चैनलों पर संविधान की रट लगाते हैं संविधान के अनुसार गठित सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं परंतु सच तो ये है कि आरएसएस को भारत के संविधान से नफरत है और वो इसकी तनिक भी इज्जत नहीं करता ये नहीं कि संघ संविधान से अपनी असहमतियाँ तार्किक आधार पर रखता है क्योंकि तर्क से दो संघ का छत्तीस का है अतार्कता आरोप ही उसने नफरत का धंधा खड़ा किया है संघ के संविधान विरोध का आधार वही उनका झूठा प्राचीनता का बहाना है जिसमें उसको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है जिससे संघ के लिए भारतीय समाज एक स्थिर और अपरिवर्तनीय समाज बन जाता है जिसके प्राचीन काल में स्वर्ण युग था, ऐसा वो सोचता है, जबकि ऐतिहासिक सत्यता इस बात को कहीं भी प्रमाणित नहीं करती जब से संविधान बना तब से उसके प्रमुख नेताओं ने उसके विरोध में ही बात कही जहाँ जनता में संघ द्वारा अतार्किक रूप ऐसी संविधान को अप्रशनीय और पवित्र पूज्य बनाने की मनोवृत्ति का प्रचार किया जाता है वहीं इनके मन में एक तानाशाही पूर्ण व्यवस्था का सपना है जहाँ जनवाद और आधुनिक मूल्यों व समानता जैसे विचार हो ही नहीं वैसे तो भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया में ही जनवाद का पालन नहीं किया गया 11.5 प्रतिशत मताधिकार के आधार आरोप गठित कमेटी ने उन्नीस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को काट छाट इसे बनाया आजाद भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बुलाने का वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ एक और जहां भारतीय संविधान जनता को कुछ जनवादी अधिकार देने का प्रावधान रखता है वहीं दूसरे हाथ से इसे छीन लेने के अधिकार भी इसमें दिए गए हैं। भारत में इमरजेंसी भी संविधान सम्मत ही लगी थी ये संविधान सम्पत्ति की सुरक्षा मुहैया कराता है और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और श्रम के शोषण की लूट इसी संविधान के ढांचे में अविराम जारी है निजी संपत्ति का यह रक्षक संविधान तमाम विचित्रताओं और अंतर विरोध वक्तव्यों से भरा पड़ा है और भारतीय मेहनतकश जनता के हितों को देखते हुए ये अपर्याप्त है लेकिन आरएसएस इससे बेहतर विकल्प सुझाने की जगह पूरे इतिहास चक्र को पीछे ले जाना चाहता है गुलवलकर ने उन्नीस के अपने एक भाषण में कहा संविधान बनाते समय अपने स्वत्व को अपने हिंदूपन को विस्मृत कर दिया गया उस कारण एक सूत्रता की वितीर्ण रहने से देश में विच्छेद उत्पन्न करने वाला संविधान बनाया गया हमें एकता का निर्माण करने वाली भावना कौन सी है इसकी जानकारी न होने से ही यह संविधान एक तत्व का पोषक नहीं बन सका एक देश एक राष्ट्र तथा एक ही राज्य की एकात्म शासन रचना स्वीकार करनी होगी एक ही संसद हो एक ही मंत्रिमंडल हो जो देश की शासन सुविधा के अनुकूल विभागों में व्यवस्था कर सके स्रोत गुलवलकर श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड दो प्रश्न 144 सौ चौवालीस यहाँ गुलवरकर संविधान को कोसते हैं उनको वो संविधान पसंद है जो मनु स्मृति में है उन्हें इस बात से आपत्ति है कि भारत में अलग अलग राज्य क्यों हैं गुलवरकर ने 1940 में चेन्नई में आर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा एक ध्वज के नीचे एक नेता के मार्गदर्शन में एक ही विचार ऐसी प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने कोने में प्रज्वलित कर रहा है स्रोत गोलवलकर श्री गुरुजी जी दर्शन खंड एक प्रश्न 11। एक नेता का गोलवलकर का सिद्धांत जनवाद का विरोधी है और हिटलरी तनाशाही को मानता है अन्यथा आज एक सामान्य आदमी भी जानता है कि एक व्यक्ति की तनाशाही से अधिक अच्छा है कि लोग मिलकर फैसला करें। एक चालक अनुवर्तिता के मानक को मानने वाले संघ में जहां संघ प्रमुख का चुनाव किसी मतदान से नहीं बल्कि उत्तराधिकार के नियम के तहत पिछला संघ चालक तय करता है संघ की यही मंशा है कि भारत को एक हिंदुत्ववादी तानाशाही राज्य बनाया जाए संघ में तर्क की जगह भक्ति और जनमत की जगह एक तनाशाह नेता की शिक्षा दी जाती है संघ में प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पवित्र हिंदू धन हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ संघ का कार्य में प्रमाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि ऐसी तथा तन मन धन पूर्वक करूँगा भारत माता की जय स्रोत आर एस शाखा दर्शिका ज्ञान गंगा जयपुर उन्नीस सौ सत्तानवे प्रश्न एक ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आरएसएस के सदस्य रहे नरेंद्र मोदी तक जब यही प्रतिज्ञा लेते हैं तो वे भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिकों के साथ एक समान कैसे रहेंगे जबकि भारत में अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं ये सोचने का विषय है कि एक तरफ कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे और दूसरी तरफ संविधान में हिंदू मुस्लिम सबका देश की बात में भी हाँ हाँ करे तो वो कोई सच्चा नहीं बल्कि वो स्वार्थी और सर्ववादी ही होगा क्या आरएसएस भारत के संघीय ढांचे का सम्मान करता है भारत के संविधान में संघीय राज्य की कल्पना की गई है जिसमें विभिन्न राज्यों के एक संघ के रूप में भारत को रखा गया है कुछ अधिकार राज्यों के दायरे में हैं तथा कुछ अधिकार केंद्र सरकार के दायरे में हैं इस संकल्पना के पीछे बहु भाषा और मान्यताओं के सम्मान और अधिकार की धारणा सैद्धांतिक रूप से काम करती है परंतु संघ जिनके गुरु हिटलर और मुसोलिनी हैं, को तानाशाही और एक शासक का विचार ही मान्य है संघ भाजपा किस तरह से संघात्मक प्रणाली के विरोधी हैं, उनके ही मुंह से जानना बेहतर होगा गोलवलकर ने अपनी पुस्तक विचार नवनीत में एक शासक अनुवर्तित को लागू करने के लिए क्या कहा उन्होंने कहा इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम ये होगा कि हम अपने देश के विधान से सांघिक यानी फेडरल ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक देश एक राज्य एक विधान एक कार्यपालिका घोषित करे उसमें खंडात्मक क्षेत्रीय सांप्रदायिक भाषाई अथवा अन्य प्रकार के गर्व के चिन्हों को भी नहीं होना चाहिए इन भावनाओं को हमारे एकत्व के सामंजस्य को विध्वंस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए स्रोत एमएस गुलवर्कर, विचार नवनीत प्रश्न 227। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि आज की संघात्मक यानी फेडरल राज्य पद्धति पृथकता की भावनाओं का निर्माण तथा पोषण करने वाली एक राष्ट्र भाव के सत्य को एक प्रकार से अमान्य करने वाली एवं विच्छेद करने वाली है इसको जड़ से ही हटाकर तदनुसार संविधान शुद्ध कर एकात्मक शासन स्थापित हो स्रोत गुलवरकर श्री गुरु समग्र दर्शन खंड तीन प्रश्न एक भाषा क्षेत्र और संस्कृति की अनेकताओं को समाप्त कर संघ हर क्षेत्र में जिस शुद्धता की बात करता है वो एक ऐसी शुद्धता है जिसमें देश की बहु संस्कृति को फासीवादी, ब्राह्मणवादी वर्चस्वकारी तानाशाही शुद्धता में बदलना है नहीं तो इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है कि वो तमाम सांस्कृतिक वैविध्यता को मिटा देना चाहता है वो चाहता है कि जैसे संघ सोचता है वैसे ही लोग सोचें और बोले अर्थात संघ लोगो के मस्तिष्क ऐसी उनके खुद के विवेक को हटा उन्हें मानसिक रूप ऐसी अपना गुलाम बनाना चाहता है तिरंगे झंडे पर राजनीति करने वाले संघ भाजपा के तिरंगा प्रेम का सच किसी भी देश का ध्वज ऐतिहासिक रूप से निर्धारित होता है जनता अपने संघर्षों के दौरान अपने ध्वज का चयन और विकास करती है ध्वज एक प्रतीक के रूप में इसके बलिदानों संघर्षों और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है किसी मुल्क में ध्वज उस मुल्क की जनता का प्रतीक तभी बनता है जब उसके साथ जनता का संघर्ष और उसकी आकांक्षाएं विकासमान हों। इस रूप में संघर्षरत जनता अपने ध्वज को बदलती है और पुराने ध्वज को जो शासक वर्गों के प्रतीक में बदल गए होते हैं इसे हटाती है संघर्षरत जनता का अपना ध्वज चुनना एक बात है और प्रतीकों की राजनीति करना इनके आधार आरोप लोगो को बांटना दूसरी बात ये सच है की आज़ादी के दौरान तिरंगा स्वीकारा गया लेकिन आने वाले समय में संघर्षरत भारतीय जनता जो मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करती हुई खड़ी होगी वो अपना ध्वज चुनेगी लेकिन आरएसएस अलग ही राग लागता है यहाँ भी इसकी पश्चगामी प्रवृत्ति ही दिखती है दूसरों से बात बात पर देश प्रेम संविधान प्रेम और तिरंगा प्रेम का प्रमाण पत्र मांगने वाले संघ ने खुद क्या कभी तिरंगे झंडे को अपनाया इंडिया गेट आरोप योग दिवस आरोप दिखावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे से अपने नाक और पसीना पोसते दिखे अगर यही काम किसी गैर संगी से हो जाता तो भाजपा और संघ उसे देशद्रोही बताने में विलंब नहीं करते दरअसल संघ के लिए हर एक भावना हर एक विचार उनके अपने उल्लू को सीधा करने का हथियार है जब आजादी की लड़ाई के दौरान 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया तो आर के संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने एक आदेश पत्र जारी कर तमाम शाखाओं पर भगवान झंडा पूजने का निर्देश दिया आर एस एस ने अपने अंग्रेजी पत्र ऑर्गेनाइजर में चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस वाले अंक में लिखा वे लोग जो किस्मत के दावों ऐसी सत्ता तक पहुँचे है वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दे लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा न अपनाया जा आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमे तीन रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा गुलवरकर ने अपने लेख में कहा कौन कह सकता है कि ये एक शुद्ध तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण है ये तो केवल एक राजनीति की जोड़ तोड़ थी केवल राजनीतिक काम चलाऊ तात्कालिक उपाय था ये किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण अथवा राष्ट्रीय इतिहास तथा परम्परा पर आधारित किसी सत्य ऐसी प्रेरित नहीं था वही ध्वज आज कुछ छोटे से परिवर्तनों के साथ राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया है हमारा एक प्राचीन तथा महान राष्ट्र है जिसका गौरवशाली इतिहास है तब क्या हमारा कोई अपना ध्वज नहीं था क्या सहस्त्र वर्षों में हमारा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था निसंदेह वो था तब हमारे दिमागों में ये शून्यतापूर्ण रिक्तता क्यों स्रोत एम एस गोलवरकर विचार नवनीत प्रश्न दो दरअसल आर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण शासक पेशवाओं के भगवा झंडे को जो उसका खुद का भी झंडा है भारत का राष्ट्र ध्वज बनाना चाहती है वो कहते हैं हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है जो हमारे लिए परमेश्वर स्वरूप है इसीलिए इसी परम वंदनीय ध्वज को हमने अपने गुरुत्थान में रखना उचित समझा है यह हमारा दृढ़ विश्वास है की अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा स्रोत गुलवलकर श्री गुरुजी जी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना नागपुर खंड एक ट्रस्ट अठानवे लेकिन यही आरएसएस आज पूरे देश में तिरंगे के नाम पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और सबसे बड़ी तिरंगा प्रेमी बनती है आरएसएस का ये दो मूहापन दरअसल मुंह में राम बगल में छुरी वाला है जो जनता को बेवकुरूफ बनाकर उनमें आपसी झगड़ा फसाद कराकर पूंजीपतियों की तिजोरिया भरना है जनता की हर भावना से खेलना एवं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों का इस्तेमाल करना इनकी पुरानी आदत है तो श्रोताओं आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देश भक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने